प्रवचन नंबर चार विद्या से अमृत की उपलब्धि भाग दो विद्या च विद्यादय सविद्यामृत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 तो विद्या का सूत्र पकड़ में आने लगे अमृत की यात्रा शुरू हो जाए।